जो हमारा campaign है कि हमें Gazette में यह यह कानून छपवाने हैं उससे related question आया है कि हम Gazette में छापने के बात को क्यों इतना importance देशने हैं ordinance में क्या बुराई है, Parliament में, draft pass करने में, bill pass करने में क्या बुराई है या तो cabinet resolution क्यों नहीं हो सकता तो Gazette क्या है? Gazette एक document है जो कि MP MLA तो इसको collector secretary है वो उसको follow करते हैं अब कोई भी ordinance होता है तो वो भी gazette में छपता है Gazette में छपने के बहुत सारे तरीके हैं उन में से एक होता है ordinance एक होता है Parliament का bill Parliament का bill है वो तभी अमल में आता है जब वो gazette में छपता हो या तो उसमें लिखा हो effective immediately यानि effective immediately लि� 例えガ例えば、例例をば、例えば、例えば、例えば、ットば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例ば、例えば、例えば、例えば、例えば、ば、 या तो उसमें लिखाओ effective immediately तो effective immediately लिखा है तो वो उसी moment से apply हो गया gazet में आया नहीं लेकिन जब भी भी effective immediately लिखते हैं तो 99.99% .99 में जो gazet छपने का जो officer होता है incharge cabinet secretary principal sir वो उसको उसी दिन gazet में छपवा देते हैं तो ordinance pass कराना है तो ordinance pass कराओ पर उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है क्योंकि ordinance कब pass कराना होता है जब ऐसी को Right Recall Chief Judge ka, draft hai, 7 mein, right to Supreme どういうことですか तो ये already right to recall Supreme Court judge का draft मैंने जो लिखा है chapter, ये already PM के power में आता है, इसलिए उसको सीधा वो चाहे तो gazet में छाप सकता है, right to recall Supreme Court Chief Judge, ये MRCM का जो draft है, वो सीधा Prime Minister के power में आता है, mineral royalty उसको लोगों में बांटनी हो, तो Parliament के पास जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो जिस चीज को मैं Parliament के पास जाने की जरूरत नहीं है, या पार्लियामेंट में कानून पास कराना जरूरी नहीं है, सीधा उसको गैजेट में छाप सकते हैं, इसलिए मैंने शब्द जो इस्तेमाल किए हैं बार-बार वो गैजेट नोटिफिकेशन किया, धन्यवाद।